विश्वसर्ग विसर्गा नवलक्षण लक्षण परम धाम जगद्धाम नमा तत् हृदय येरणया प्रवर्तिहबराको तो तस्य हरे पदकमल वंदे श्रीचतन्यदेव वंदेहम श्रीगुरोपकमल श्रीगुरू श्री वैष्णवा श्रीूपग्रह गण रघुनाथानीतम तम सजीव साइतम सवधूत पजन सहित श्रीकृष्ण चैतन्य श्री राधा कृष्ण पादान सह गण ली विशाखाता आजान कमलाय संकर्तनकमलायक्ष विश्वभर ुगधर्म पंदे करणावतराधानकुन्मी तस्म श्री गुर्वे अनर्पित चरी चरात कुणयावतीर्ण कलौ समर्पयत मुन्न तोभक्त हरपुरट सुंदरद्व संदीप सदा कंदर स्फुर वशी नंदन उल्लवल धरपल्लव पानोत्कृ हल्लीसी नारायण नमस्कृत्य नरम चरोत्तम देवी सरस्वती व्या तथो जैन धीरे नारायणा नम नय नम नरोत्तमाय नम दै सरस्वत नम व्यासा नम नमो धर्माय महते नम कृष्णाधे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्म वक्षे सनातना वाछाकुभ्य कृपासीभ्युच अस्ता पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः हे श्री सनातन प्रभो करुणाबुराशे हे रूप दुर्गति दुर्गत जनकदयावलोक हे भट्टुग्सुमते रघुनाथ दास तुलसी ुलसी पद्मण पठन की जय पर मंगल श्री संकल्पकद्रुम श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद अंतिंत देह में अंतर दशा में विराजमान होकर के श्री किशोरी जी के चरणार्न में अत्यंत व्याकुल होकर के प्रार्थना कर रही है शोरी जो मुझे विभिन्न दुर्लभ सेवाएं जो दुर्लभ सेवाएं कहीं दूसरी जगह प्राप्त नहीं है। हैं ऐसी दुर्लभ सेवाओं को आपको मुझे प्रदान करना सेवाएं दुर्लभ हैं। मेरे पास में साधन का बल है नहीं उल्टा मैं अपराधी हूं और इन सेवाओं को आपके अतिरिक्त तो और कोई दूसरा दे नहीं सकता है शिवप्रिया जो मैं अत्यंत अत्यंत व्याकुल हूं अतः इस दासी को कृपा करके ये सेवा प्रदान कर इस प्रकार किम और कदा दो वस्तुओं को ग्रहण करके एक दुर्लभ सेवा पूर्व पूर्व में अनेक अनेक ये लोग का स्वभाव है कि जिसको जो वस्तु मिल जाती है उसको उतना ही और चाहिए ये लोग का स्वागत है जगत का सब जगह मनोवृत्ति है ये मन की जिसके पास में जितना है उसको उतना ही और चाहिए उतना मिल जाए तो फिर उतना ही और चाहिए ये लोग का स्वाभावी तो यहां प्रार्थना कर रही हैं कि कब वो होगा जब आप क्रीड़ा खेल रहे होंगे चौपड़ खेल रहे होंगे और उस चौपड़ में श्री किशोरी जी के कहने से आप जब बंशी को श्याम सुंदर दाव के ऊपर लगाएंगे और बंशी को श्री प्रिया जी जीत जाएंगे तो उस बंशी को अपने हाथ में लेकर के न जाने कितने कितने भाव उस बंशी से संवाद करती हुई श्री प्रिया प्रकट करेंगी के के कुशलम कुणु दामोदराधर सुधाम स्वयं यदम शिष्ट रसम हृदन्वचो शुभ मुचु तरव यथा इसे शिव के श्लोक की प्रसंग में व्याख्या कर आए थे कि किम शब्द के द्वारा गोप्य किम आचरित आयम वेणु बेडू? इस वेणु ने ऐसा कौन सा आचरण किया और किम में अनेक अनेक भाव प्रकट हो रहे हैं विशेष रूप से छह भाव प्रकट हो रहे हैं किम प्रश्न आक्षेप कुत्साह वितर्क आभास गोचर ये छह भाव जो हैं वो प्रकट हो रहे हैं अर्थात मिल जाए तो हम भी उससे पूछेंगे तूने जो साधन बताया है उस अनुष्ठान का क्या प्रकार है फिर बोले हमारी संपत्ति को जो गोपियों की संपत्ति है उसको बिना हमसे पूछे अरी चोरनी बंशी तूने क्यों पी लिया फिर गुस्सा निंदा कर रही हैं कि हाय हाय पी ही नहीं रही है बल्कि श्याम सुंदर से अपनी सेवा और कर है कुत्सा ये निंदा और कर रही है और कुत्सा में कह रही है हा पुरुष जाति होकर के बेणु होकर के श्याम सुंदर के आधार का पान करें, जो कि हम गोपियों की संपत्ति फिर बितर्क अनेक अनेक बितर्क बोले अरे सखी श्याम सुंदर के आधार ही मालूम होता है कोई जादूगर हैं वे जिस चीज को छू ले वो जड़ से भी चेतन हो जाए ये बैशी कैसी सूखी मरियल मरियल सी थी छेद वाली थी परंत देखो आज कैसी हमारे सामने गरज रही है ऐसे वितर्क आभा आभास प्राप्त करते हुए कि शाम सुंदर के कही कृपा के कारण ही इसमें ये सामर्थ्य आ गई है और गोचर होकर के कह रही हैं कि आहा बंशी को देखो तो सही ये कैसे श्याम सुंदर से अपने चरणों को दबा रही है श्याम सुंदर कैसे त्रिभंग ललित होकर के इस बंशी के भार से मानो तिरछे होकर के तीन जगह से टेढ़े होकर के त्रिभंग ललित तरलो की मोहन होकर कर के वे विराजमान है ऐसे बंशी उस बंशी से बात कर रही है, है पर श्री राधिका जब बंशी से संवाद करती हैं तो उस संवाद को सुनकर के श्री श्याम सुंदर पीछे से आकर के वंशी को छीनते हुए उस समय कह रहे हैं कि मैंने चोर को गठरी के ऊपर पकड़ लिया है मुद्दा सहित पकड़ लिया है और तो अब तुमको श्री कामदेव नृपति उनके सभा में ले जाकर के तुमको दंड दिलवाऊंगी दिलवाऊंगा ऐसा कहकर श्री प्रिया उनके साथ में आप मुखा मुखी रदा रदी वक्ा बक्षी कपोला कपोली दंता दंती करते हुए जब विराजमान हो रहे हैं छीना झपटी करते हुए विराजमान हो रहे हैं उस समय मैं कब आपके उन वचनों को ऐसे जो प्रणय कलह के जो वचन हैं उन प्रणय कलह के वचनों को कब श्रवण करूंगी और श्री वह अड़सठवें श्लोक में क्या आए थे ताम को आप बंधन बंधम अनेम, गाह शाम कह रहे मैं तुमको सु शिखर में गुफा में बंदी बना करके रखूंगा ऐसे बचनों को मैं कब सुनूंगा आगे उनहत्तरवा श्लोक है सिक्सटी नाइन के इत्यागतम हरिमवेक्ष कक्षा अहम मुरलिका सहसा गृहीवा तम गोपियान तुष्पेश संग रह चत्वाम ऐसे जिसमें श्री श्याम सुंदर विवाद में लग रहे हैं श्याम के बगल में लगी हुई जो मूल्य है इत्यागतम ऐसा कह करके आए हुए हरि को देख करके एक तदी आहम मुरल काम शाम के एकांत में में काम कक्ष बगल में लगी हुई जो मुरली है उस मुरली को छीन करके पान गोपी गो लूंगी और तद अलक्षित हम आत्मचित्र और अलक्षित रूप में जो चित्र विचित्र कई रंग के रंग बिरंगे फूल हैं उन फूलों के ढेर में उस वंशी को छपा करके रख दूंगी और संगर रसाम कले आनी यहां तक हो गया था कि आपके संगर मनी युद्ध युद्ध का जो रस है अर्थात प्रणय कलह और प्रणय युद्ध प्रेम का युद्ध और प्रेम का कलह उसका मैं कब दर्शन करूंगी अब आगे वर्णन कर रहे हैं सत्तरवा श्लोक है इमाम ये तो हो गया था हाँ। कभी सूर्य पूजन जो है वो सूर्य पूजन में हे ब्रह्म हे ब्राह्मण देवता श्री कृष्ण ब्राह्मण बने हुए आए हुए हैं समय कह रहे हैं अनुग्रहण भवंत हमारी स्नुषा इनके ऊपर आप अनुग्रह करो हाँ ये ये श्लोक हो गया था आगे देहा गांहणी नवपुष्प तल केम तो शायानी बहत्तरमें श्लोके तो पिलमूर्म राभा तस्मात्त शयन विषुपुंज क्लिप्तम मध्य शयान बिधुचंदन पंक लिप्ता बहत्तरमय श्लोक देखें के गेहा बिरहनी ऐसे श्री श्याम सुंदर उनके साथ में वार्तालाप करके श्री माने सूर्य पूजन करने के करते समय श्री श्याम सुंदर जिस समय जटला आ गई और जटला श्री राधिका को ले जा रही हैं उस समय श्री बहाने से श्री राधिका पीछे मुड़ मुड़ करके देख रही हैं कि अरे वो विनोद सखी बिनोस मंजरी कहाँ रह गई और ऐसा कहकर मुझे ढूंढने के बहाने हे श्री राधिके कब आप पीछे देखोगी और मैं करके आपके पीछे पीछे रह जाऊंगी जिससे आपको पीछे देखने का मौका मिले और श्री श्याम सुंदर को मेरे बहाने श्री जाते हुए श्री श्याम सुंदर की एक छवि को अपनी आंखों में आप बसा लेना चाहते और एक झलक को श्याम सुंदर की को प्राप्त कल गेहा गिरणी अब श्री प्रिया जी ब्रहणी होकर के घर लौट आई श्री जटला सूर्य पूजन करा करके श्री राधिका को संग में लेकर के अपने स्थान पर गई और अपने स्थान पर जाकर के श्री राधिका को ले जा रही हैं और राधिका जिस समय जा रही हैं कुछ दूर जाकर के श्री जटला ने ये कहा कि अब मैं गोबर थापने के लिए उपला थापने के लिए जा रही हूं बहुत तुम जाकर के घर पे राधिके तुम जाकर घर पर जाकर के कुछ दिन विश्राम कर तो श्री राधिका आई हैं अपने भवन में इधर श्री श्याम सुंदर वे भी लौट करके आए हैं गोवर्धन में सखाओं के पास में आए जहां गैयाओं को छोड़ाए थे गैयाओं को चढ़ने के लिए छोड़ाए थे सखाओं के ऊपर अब सखाओं के साथ में आकर के श्री शांत शर मिल गए तो प्रत्येक याम के में कभी मिलन फिर बिर कभी बिरह फिर मिलन इस तरह से विरह मिलन बिरह मिलन प्रत्येक याम की लीला में हो रहे और उसमें जो अपराध लीला है मध्यांग लीला में मिलन हुआ मिलन के बाद में फिर विरह हुआ और विरह होने के बाद में, में श्री राधिका अपने भवन में पधारी श्री श्याम सुंदर अपने भवन में पधारे प्रिया जी अपने भवन में पधारी लाल जी अपने भवन में पधारे अब श्री राधिका कृष्ण का दर्शन न करके विरह व्याकुल हो गई बिर व्याकुल होकर के जिस समय शयन कर रही हैं उस समय सब दासी श्री राधिका को धैर्य देने में लगी हुई है श्री राधिका अपने घर आ गई हैं कृष्ण दर्शन करने के कारण इनके हृदय में उत्पन्न हो गया है क्योंकि कल्पांतर अवलोकबिन पल का तो पलकांत तो अब लोकबिन कल्पांतर तो ही बेहत एक पलक का जो गिरना वो विच्छेदी जहां सहन नहीं हो निमेशा सहता आसन्न जनता हृदनम कल्प क्षण खिन्न तत्सौ प्याशंकया मोहाद्य भावे आत्माद सर्व आत्मादर्विस्मण तथा इत्यादावास् मुख्य रूप से महाभाव के पांच अनुभावों का वर्णन किया गया पहला अनुभव है निमेशा सहता पलक का गिरना भी शिप्रिया जी को असह्य हो जाए यह महाभाव का एक लक्षण है निमिष्पात पलक का जो गिरना है वो भी असह्य हो जाए निमेशा सहता आई जो हैं, वो नीचे गिरना भी वो भी असह्य हो जाए निमेशा सहता आसन्न जनता हृदय विलोडनम श्री प्रिया के पास में जितने भी जन हैं जड़ चेतन उनके विरह को देख करके सबके सब व्याकुल सब हो जाएंगे दूसरा महाभाव का अनुभव है कि आसन्न जनता श्री वहां जो कुछ भी जो लोग भी आसपास हैं उनके हृदनम उनका हृदय व्याकुल हो जाए फिर कल्पक क्षणत्व मिलन में एक कल्प क्षण का व्यतीत हो जाए और एक एक क्षण कल्प के व्यतीत हो कल्पक्षणत्व एक कल्प का क्षण हो जाना यह महाबाप का एक लक्षण है तो मिलन काल में ब्रह्मरात्र वासुदेवानुमोदिता जो ब्रह्मरात्रि कल्परात्रि है वह क्षण की व्यतीत हो जाए कल्प क्षणत्व मिलन में और ब्रह्मे एक एक पलक का जो झपकना है इतना जो क्षण भाव है त्रुटी वह भी त्रुटि तो आम पश्च्यता वह भी एक त्रुटी का जो भाग है एक मिनट का जो सत्ताइसोवा भाग है वह भी श्री प्रियाओं के प्रिया के लिए वह योग सदी का व्यतीत हो जाए तो महावाप का तीसरा लक्षण हुआ निवेशा सहायता आसन जनता हृदयम कल्प क्षणत्वम फिर खिन्नत्व तत्सवक्षेपी आरते शंकया श्याम खूब सुखी हैं। सखाओ के साथ में खेल रही हैं खूब उछल कूद कुदाम मच रही है हो अल्लाह हो रहा है परंतु तो फिर भी शिवप्रिया जबरदस्ती दुखी हो रही है महाभाव का एक लक्षण है कि तत्सौ सुखी हैं फिर भी आरती श्यारे की आरती की आशंका में खिन्न शिप्रिया रहती है प्रिय दधी क्या आ प्यारे तेरे चरण वे कहीं वृंदावन के कांटे कंकर इनमें दुख तो नहीं पा रहे हैं कहीं कोई कंकड़ गोखुरु तुझे लग तो नहीं रहा है ऐसा विचार करके शिप्रिया अनावश्यक रूप में ऐसा है नहीं परंतु तो फिर भी खिल्ल हो जाती हैं दुखी हो जाती हैं तो तत्सक्ष आरती संकया सुख होने पर भी आरती की आशंका में शिप्रिया का खिन्न हो जाना यह महा का एक अन्य लक्षण है ये महा के तो निमेशा सहायता सन्द जनता हृदयम कल्पक्षणत्वम क्षणत्म खिन्न तत्सक्ष इत्यादे उनभा और और जो दूसरे अनुभाव हैं माने इत्यादे कहकर के जो श्रद्धा की दशा से उत्पन्न होकर के प्रेम की दशा में और राग अनुराग भाव महा सबकी दशा में जितने भी अनुभाव हैं वे अनुभाव भी इनमें प्राप्त हो जाते हैं प्रेम का लक्षण है जहां बाधा उपस्थित होने पर भी कहीं बाधा को न मानना सर्वसात ध्वंस रहित सत्य पर ध्वंस कार्य ये प्रेम का लक्षण है प्रेम ही स्नेह हो मन चित्त की अत्यंत ध्रुवीभूतता यह भी शिप्रिया में महाभाव में प्राप्त होती है वो प्रेम की अत्यंत ध्रुवीभूतता दो प्रकार की कहीं मधुस्नेह कहीं घृषक के रूप में ये स्नेह फिर मान में कहीं ललितमान और कहीं अत्यंत गुणमान होकर के विराजमान है मृदमान तो ललितमान और मृदमान ये जो गुण हैं ये गुण भी उदात्तमान ललितमान और उदात्तमान शिवराधारानी का जो मान है वो ललितमान है चंद्रावनी जी का जो मान है वो मान है तो मान में प्रलय प्रलय जो है उसमें भी प्यारे के प्रति पूरा पूरा विश्वास ये प्रलय का स्वरूप होकर के विराजमान है जहां विश्वास जुड़ा हो और विश्वास के कारण ही झगड़ा किया जाए ये प्रणय वो प्रलय ही अधिक पुष्ट होकर के राग बनता है राग का तात्पर्य है कि जहा दुख को सुख मानना और सुख को दुख मानना कुल रमणियों के लिए ग्रह में स्थित होना परम सुख की स्थिति है परंतु वो सुप्रियाओं के लिए अत्यंत दुख की स्थिति हो जाए और बनवास करना लोकवेद की मर्यादा का त्याग करना यह कुल रमणियों के लिए बड़ा दुख गय है परंतु उसको भी परम सुख कर मानना ये राग भी दो प्रकार का एक नीली राग एक मंजिष्ठा राग श्री चंद्रावनी जी का जो राग है वह है नील का राग जो नील का राग है वो पानी में धोने पर नील जल्दी से धुल जाती है नील रंग कच्चा होता है और लाल रंग मंजिष्ठा का वो पक्का होता है तो श्री राग दो प्रकार का एक नीली राग एक मंजिष्ठा राग श्रीप्रिया में मंजिष्ठा राग विशेष रूप से विराजमान है वो राग ही अंगराग दशा को प्राप्त होकर के विराजमान होता है अंगराग का लक्षण शास्त्र में भी पढ़ किया गया कि सतत मान होने पर भी वस्तु में नित्य नूतनता की प्राप्ति निरंतर निरंतर प्यारे का दर्शन करती हैं। अभी अभी दर्शन करके आई है प्यारे से मिल करके आई है सूर्य पूजन करके चोरी आदि लीला चौपर इत्यादि लीलाओं को करते हुए आई है परंतु तो प्राप्त करने पर भी जहां शिवप्रिया में विशेष रूप से नित्य नूतनता की उत्कंठा और ये विचार करती है हाय ऐसा प्रेम ये प्यारे का अभी अभी तो दर्शन किया है और सेवा ही अपने आप में सुख बन जाए मैंने दर्शन प्राप्त कर लिया मेरी तृप्ति हो गई ये विचार करके कहीं प्रेम में प्रेम का त्याग नहीं है प्रेम की पूर्णता नहीं है बल्कि प्रत्येक क्षण में एक एक क्षण में वो जो प्रेम है उसको भूल जाती हैं और तो नित्य नूतनता की अनुभूति करती हुई वे विराजमान होती हैं तो तत्सक्षेप ये अनुराग का लक्षण वो अनुराग ही महाभाव दशा को प्राप्त होता है तो रति के लक्षण से लेकर के रति मानी जहां भाव की दशा उत्पन्न हुई भाव या रति की दशा उस रति की दशा में प्रेम जब उत्पन्न हुआ नहीं है अभी पूरी तरह से होने वाला है उस समय भी श्री प्रेमी जनों में अनेक अनेक जो अनुभव है वो अनेक अनुभव उनमें ये आ, अनेक खिंद जो अनुभव हैं वो अनेक अनेक अनुभव उनमें रुचि नामगान में नाम रुचि होना जो विषय उन सब में अनासक्ति होना ये सारे जो अनुभव हैं है वहां से लेकर के वो माँ बाप तक के जो पांच विशेष अनुभव बताएं वे सारे के सारे अनुभव प्रिया में प्राप्त हो जाते हैं इनमें भी मादनाक्ष महाभाव उसमें दो अनुभव विशेष रूप से प्राप्त होते हैं और वो है योग्य होने पर भी अपने प्रति अनादर और किसी में कृष्ण प्रेम का जरा सा छीटा भी देखें तो उसके प्रति आदर की भावना ये उस मादना च महाभाव के दो अद्भुत गुण है श्री राधिका, सुबल के भाग्य की महिमा करने लगती हैं कि हे सुबल तुम बड़े भाग्यशाली हो जो श्री बलदाव जी के सामने गुरुजनों के सामने भी कृष्ण तुम्हारा आलिंगन कर लेते हैं कृष्ण तुमको अपने गले से लगा लेते हैं ऐसा सौभाग्य हमको कहा तो कहा राधारणी का सौभाग्य और कहा सुवल का सौभाग्य पर सुन के प्रति आदर श्री किशोर प्रकट कर देती महा बाप का एक एक लक्षण है और अपने प्रति अनादर की भावना और उस अनादर की भावना में त्रियक योनि में भी जन्म ग्रहण करने की इच्छा कि हाय मैं गोपी गाय को हुई पक्षी हो जाती तो प्यारे आकाश में कहीं दर्शन दे रहे हैं देख रही हैं घनश्याम का आकाश में वो कह रही है हा प्यारे वहां हैं हा मेरे पंख नहीं हैं पंख होते तो अभी उड़ कर के प्यारे के कंठों को ग्रहण कर दी थी तो त्रेख योनी में भी पक्षी की योनी में भी जन्म लेना कि अभिलाषा करने लगना किसी भौनी को श्री शामचंदर की माला के ऊपर आते हुए देखकर के उस भ्रमरी के रूप में जन्म ग्रहण करने की अभिलाषा अरे विधाता मुझे वृंदावन की भ्रमरी बना देता भौरी बना देता तो प्यारे के वक्षस्थल पर विराजमान माला का श्री अंग की गंध का मैं आग्रहण प्राप्त कर लेती तो कीट पतंग योनि में भी भौरी के रूप में कीट और पतंग वृक्ष के रूप में जो है तो उस पक्षी के रूप में उस पतंग योनि में भी जन्म ग्रहण करने की अभिलाषा ग्रहण करना महावाब के विशेष गुण सामान्य के चार गुण हैं निमेशा सहायता आसन जनता हृदयम कल्प क्षणत्व और खिन्नत्व तत्सौ प्यार्थ संकया ये चार गुण सामान्य महाभाव के और इनमें भी शिवप्रिया जी में दो गुण विशेष रूप से अधिक प्रकट होते हैं और वो ये कि यदि कृष्ण की मिलन की किसी को तनिक छाया मात्र भी है तो उसके प्रति आदर की भावना और अपने प्रति निरादर की भावना और कीट पतंग योनि में भी जन्म लेने की इच्छा कि किसी भी प्रकार से श्री कृष्ण के संग में मुझे संग की प्राप्ति हो जाए ऐसी विकलता जहां विराजमान है वो अद्भुत होकर के विराजमान तो वे श्री महा प्रिया के महाभाव में विराजमान जो मादना के महाभाव का बेरहद जो दशा है तो मोदन और मादन इनमें मोहन जो दशा है मोदन मादन ये दो मिलन की अवस्थाएं है मोहन अवस्था जो है वो है विरह की अवस्था शिप्रिया विरह की अवस्था में जब विराजमान होती हैं उस समय मोहन अवस्था में विराजमान होकर के शिप्रिया व्याकुल हो रही हैं और उस समय अद्भुत जो विरह की भाव है वो विरह की दशाएं शिवप्रिया में सहज रूप में उदय हो जाती है जो कहीं दूसरी जगह संभव नहीं है और उनका यदि दूसरी जगह वर्णन किया जाएगा तो वो उपहास का पात्र बन जाएगा हंसी का पात्र बन जाएगा तो श्री राधे काम शायन पलता किल मु जब मैं आपको पुष्प शैया के ऊपर शयन कराऊंगी लौट करके शिवप्रिया जी आ गई हैं अपने महल और अपने शैया भवन में उस समय दासी प्रिया की बिरह दशा का दर्शन करके सुंदर कमल पत्र उनकी शैया तुरंत ही रचना करके प्रिया को शीतल शैया के ऊपर जब शयन कराती हैं इनके बिरहद पाप को शांत करने के लिए प्रिया जैसे ही सोती है श्री अंग के पाप के कारण उस समय कमल के पत्ते जिनसे शैया बनाई गई हैं वो कमल के पत्ते मुर्र करने लगते हैं सूख सूख जाते एकदम सूख जाते एकदम ऐसा जो बिरा है वो श्री राधिका में तो संगत है परंतु किसी दूसरी नायिका के विषय में ऐसा वर्णन किया जाए तो वह हंसी का पात्र बन जाएगा हमेशा कभी कभीगण विरह में कृष्टा और विराह की ऊष्मा इनका वर्णन करने का प्रयास करते हैं परंतु यदि अन्यत्र कहीं विरह की कृष्टा का वर्णन किया गया तो वो हंसी का पात्र बन जाएगा सूक्ष्मता और ताप का भी वर्णन किया जाएगा तो वह भी हसी का पात्र बन जाएगा श्री तो बन नहीं बनता है कई जगह कवियों ने वर्णन किया सीसी सुलक बरन बिल्ला बीचे ही सूख गुलाब गो गात किसी बेहणी के बेरह ताप को दूर करने के लिए नायिका के ऊपर सखी ने गुलाब जल की पूरी की पूरी बोतल गग करके उल्टी कर दी परंतु जितना भी गुलाब जल था वो बीच में ही हवा बन करके बाष्प बन करके उड़ गया भाप बन करके उड़ गया एक बूंद हुई उसके शरीर पर नहीं लगी अब अन्य नायिका के विषय में यदि कहा जाएगा तो ये हंसी का पात्र बन जाएगा श्री राधिका के विषय में कहा जाएगा तो ये सत्य है राधिका में सत्य है किसी दूसरे का सत्य नहीं है कभी कोई दूती श्री के पास में जाकर के कहती है कि ऐसी गैलन नीच दीने वु चश्मा चखन चाहे लखे नीचे मेरी सखी नायिका कितनी व्याकुल हो गई है कितनी दुबली हो गई है कि बिर ऐसी बिर ने उसकी ये दशा इतनी दुर्बल कर दी है कि तो गैलन नीच ये नीचे मेरी सखी के मार्ग को नहीं छोड़ रहा है मेरी सखी के सामने ही खड़ा हो रहा है क्योंकि दीने चश्मा चखन अपनी आंखों के ऊपर चश्मा चढ़ा करके भी मृत्यु मेरी सखी को ढूंढना चाह रही है परंतु वो इतनी दुबली हो गई है कि दिखाई नहीं देती <laughs> ये तो ऐसी सूक्ष्मता का वो अन्यत्र का विषय बन जाएगा, श्री, श्री राधिका में ये का नहीं बनेगा वहां पर ये प्रयास का तो प्राय यदि वर्णन बेराकी में कृष्णता का वर्णन करते समय नायिका को बिल्कुल कोई खटमल या देखा को बिल्कुल विरह का वर्णन करते समय उसके ताप का वर्णन करते समय कोई धमन भट्टी बना दे तो ये बात अन्यत्र संभव नहीं है पर श्री राधिका में संभव ये ये कहने का तात्पर्य तो यहां पर वो ही विरह की स्थिति है कि तमाम शायन पड़ता किल मु जिस समय आप पुष्पैया के ऊपर स्वामी शयन कर रही हो उस समय मुर्मराभ्याम, उस समय कमल के पत्ते जाती हैं आपके श्री अंग के संपर्क को प्राप्त करके और वे मुर्म्र करके सूख करके उड़ने लग जाती हैं। है तस्मात्त शयने विष्वपुंज क्लोत्तम इसलिए मैं तुरंत ही पर शयने दूसरी शैया के ऊपर विषपुंज क्लिप्तम जिस शैया को मैंने कमल पत्रों से बनाया था उसके ऊपर अधि क्लिप्तम अधिशायनि आपको जब शयन कराऊंगी उस शैया के ऊपर जब आपको शयन कराऊंगी बिध चंकर चंदन पंक लिप्ताम और आपको बिध माने सुंदर चंदन उस चंदन से लिप्त श्रीअंग को जब मैं चंदन से लिप्त करूंगी वो चंदन भी सूख जाता है एक क्षण में चंदन लगाते ही आपके श्रीअंग से सूख जाता है ऐसी विरह के समय आपकी सेवा करने का क्या मुझे सौभाग्य मिलेगा हे श्री स्वामी इस दासी को कृपा करके यह सौभाग्य आप प्रदान करें दोबारा सुन ले श्री लौट करके अपने भवन में आई हैं ब्याकुल हैं हैं उस समय हम प्यारे के वियोग में आप ब्याकुल हैं। तब हैष्प तलपे नए फूलों के तल्प के ऊपर तो हम शायन मैं दासी बिन्नोदासी कह रही है मैं कब आपको शयन कराऊंगी पर पड़ताल मुर्मुराभ्याम जब शयन कराऊंगे उसके साथ ही साथ वे पुष्प सूख जाएंगे और मुरमुर करते हुए मुरमुर का आवाज करते हुए सूख सूखते हुए, वे उड़ने लग जाएंगे तस्मात परत्र शयन तब एक शैया से दूसरी शैया के ऊपर हे श्री स्वामी मैं आपको शयन कराऊंगी विष पुंज जो कि सुंदर कमल की डालियों से सुंदर कमल की जो पंखुड़ी और डाली उनसे जो बनी हुई है ऐसे मराल रचित सुंदर दूसरी शैया के ऊपर जब आपको शयन कराऊंगी उस समय चंदन पंख लिप्तांग आपके श्रीअंग में चंदन लगाऊंगी परंतु तो चंदन लिप्त का करके आपको उस शयनम शाय उस शयन के ऊपर जब मैं शयन कराऊंगी क्या ये सेवा आप मुझे प्रदान करेंगी यहां पर दोनों ही स्थितियों में बिरहा का जो ताप है उस ताप का नापजोग किया गया केवल उसका पूरा वर्णन नहीं किया जा सकता है परंतु तो नापजोग करने पर यहां हंसी का पात्र नहीं होता है यहां अतशोक्ति नहीं है यहां पर स्वभाव की प्रतीत होती है प्रियाजी के मामले में यह पाप सर्वथा यथार्थ है जबकि अन्यत्र यदि ऐसे वर्णन किए जाएं तो वो वर्णन कहीं हंसी के पात्र बन जाते हैं जैसे किसी दूसरी नायिका के विषय में कहा जाए तो वो हंसी का पात्र बन जाएगा फारसी के काव्य में शायरी में अनेक अनेक जगह ये देखने को मिलता है कि जो प्रेमी है वो अपने जनाजे को स्वयं उठा करके जा रहा है तो ऐसे जो वचन हैं, वो दूसरी जगह असंगत हो जाते हैं पात्र बन जाएंगे पा, हसी के पात्र बन जाएंगे अपने जनाजे को स्वयं उठाना स्वयं ही अपने आप को मृत रूप में दर्शन करना ये बात कहीं दूसरी जगह कहीं प्रयास का पात्र बन जाएगी परंतु श्री किशोर जी के समय में प्रसंग में यह सर्वथा यथार्थ ही होगी तो यहां अस्त अलंकार नहीं है प्रियाजी के विषय में असोक्ति अलंकार नहीं है ये स्वभाव अलंकार का ही यहां प्रयोग किया गया है आकरण चंदन कला कथित्रदेशा संदेश मुत्सुक मते सहसा सहालल्याशन कृते दै तब्य कर्पूर केल बटका विनिर्म कवि आकर्ण्य चंदन कला श्री बृजेशंदन कला जो दासी है उसने आकर के श्री किशोरी जी से कहा कि यदि राधिका को सुविधा हो तो श्री लाला के लिए फिर इसी कर्पूर के लिए भी बनवा देना ये संदे, संदेश संदेश श्री चंदन कला नाम करके जो दासी है उस दासी के माध्यम से श्री यशोदा जी ने राधा रानी के पास में भेजा कि कन्हिया को कर्पूर केली बड़ी अच्छी लगती है उस कर्पूर केली के लिए जल्दी से कर्पूर के लिए श्री राधिका के हाथ की बड़ी सुंदर बनती है तो यदि सुविधा हो तो क्या राधिका के लिए बना करके अपने घर से यहां भिजवा सकेंगे क्योंकि तो दोनों समय रसोई करने के लिए तो आना श्री राधिका के लिए संभव नहीं है इसलिए सुबह तो आ गई थी यहां आकर के रसोई बना गई थी परंतु संध्या के समय थोड़ी तो सी के लिए बना करके भिजवा दे उस समय आकर ने चंदन कला का श्री चंदन कला ने श्री राज्य से कहा कि श्री यशोदा मैया ने कहलवाया है कि श्याम सुंदर को कर्पूत के लिए बड़ी अच्छी लगती है हो सके तो बना देना अब ये हो सके तो कहना ये प्रार्थना करना ये प्रार्थना नहीं है आदेश है क्योंकि एक सामान्य नियम है कि अपने अधिकारी कहा जो प्लीज है वो उस प्लीज़ को प्लीज नहीं समझना चाहिए उसको ऑर्डर समझना चाहिए वो कहे बोले कि प्लीज ये कर दीजिए तो कोई प्लीज होता क्या वो ने कहा है कि प्लीज़ इसको कर लीजिए आप जो ये, ये ये लेटर बना दीजिए तो ये कोई प्लीज थोड़ी है वो ऑर्डर है श्री भी ये अच्छी तरह से जानती है श्री यशोदा जी ने कहा है तो सही रूप में इसको परम सो के साथ में कि मुझे सेवा मिली वहां पर भाव नहीं मांग रही है मुझे सेवा मिली ये विचार करके वे अत्यंत आदर के साथ में तुरंत ही प्रवृत्त हो जाती हैं तो आकर ने चंदन कला का सत्तम चंदन कला ने कहा कि शाम सुंदर को कर्पूर के लिए बड़ी अच्छी लगती है इसे कर्पूर के लिए तुम बना देना क्या बना सकोगी उस समय श्री राधिका एकदम उत्सुक हो जाती हैं और है कहाकुलसी तो के जो कमल के पत्ते थे वे शयन करने के साथ ही साथ में मुरझा रहे थे चूर मुर्र हो रहे थे कहा ऐसा विरह ताप था कि उस विरह ताप में चंदन जो लगाया गया वो तुरंत ही झड़ जाता था सूख करके श्री अंग से और कहा आज ऐसी उत्कंठा कि उठ करके बिल्कुल खड़ी हो जाए श्री राधिका सुनने के साथ साथ प्यारे के लिए वस्तु बनानी है उस उल्लास में उठ करके सामने खड़ी हो जाती है तो आकर ने चंदन कला कथितम ब्रजेशा संदेशम इस संदेश को सुनकर के उत्सुक मते उत्सुक होकर के सहसा साल लिया अपनी सखियों के साथ में शायन आसन करते दस्य लभ्य श्री श्याम सुंदर के लिए सायंतन सायंकालीन भोजन बनाने के लिए व्यालु के लिए कुछ विशेष सामग्री श्याम सुंदर के लिए बनाने के लिए नभ्य कर्पूर के लिए बटका आदि विनिर्मित सुंदर कर्पूर के लिए आदि जो बटकाए हैं उन के लिए नामक सामग्री को बनाने के लिए वे तैयार हो जाती हैं अर्थात सुंदर मावा की जिसमें मेवा डालकर के मावा डालकर के उसकी सुंदर पिठी उस पिठी को बनाकर के उर्द की दाल का जो पिसा हुआ पेस्ट है पिठी उस पिठी में खोआ उनकी अः लड्डू को बीच में रख के और उसमें लपेट करके उसको तल करके और फिर चाशनी में उसको डाल करके वो चाशनी पी जाए ऐसी सुंदर कर्पूर के लिए जिसमें सुंदर सुगंध विराजमान है ऐसी कर्पूर केली उनके बन, उनको बनाने में तुरंत ही प्रस्तुत हो जाती है तो ये करपूर के लिए जो है कर्पूर के और अमृत के लिए जैसे श्री राधा जी को कुलिया आती है वो अमृत के लिए है। तो कर्पूर के लिए अमृत के लिए दो विशेष कभी कर्पूर के लिए जो है वो करपूर के लिए केले के द्वारा केला का जो गुजा है उसका कूर भर के भीतर और उसको आटे उसके भीतर बंद करके गूज करके आटे की पूरी बेल करके उसके भीतर रख करके बेल करके उसको घी में सुंदर सिद्ध करके फिर पाग करके उसको गुजिया की तरह से उसको समर्पित करती हुई विराजमान है तो कर्पूर के लिए बटका दे और बड़ा विभिन्न प्रकार के बड़ा उनकी रचना करने के लिए श्री राधिका तुरंत तैयार हो जाए कोई ऐसी चीज थोड़ी है कि जल्दी से बना दो ये तो इसको बनाने में तो बहुत समय लगेगा पर फिर भी श्री राधिका इतनी लंबी प्रक्रिया वाली जो रस है उस रस को भी बड़ी शीघ्रता से बड़े उल्लास के साथ में बिना आलस्य के बनाने के लिए प्रस्तुत हो जाती हैं और परम अभिनियोग के साथ में वे उस रचना रप, आ, सामग्री की रचना करती हैं। दोबारा सुन चंदन कला के द्वारा श्री यशोदा जी ने जो आदेश प्रदान किया था उस आदेश को संदेश को सुनकर के उत्सुक होकर के सहसा अपनी सखियों के साथ में श्री राधिका सायंतन माने सायंकालीन दयालु के लिए श्री श्याम के लिए सामग्री की तैयारी करने के लिए तैयार हो जाती हैं दैत से नब्बे कर्पूर के लिए श्री श्याम सुंदर के लिए नवीन के लिए अर्थात सुगंध खोआ मावा इनसे युक्त भरी हुई जो सुंदर पिठी में उर्दी की दाल की पिठी में लपेट करके और उनको सुंदर जो कर्पूर केली है उन कर्पूर केली की रचना करने में विप्रत हो गए और बटका दी और फिर बटक बड़े आदि उनको बनाने में भी प्रस्तुत हो जाती है लिमपान चुल्ल मथ राधे के आप जब पाक रचना के लिए प्रवृत्त होंगी क्योंकि रस की एक व्यावहारिक पद्धति है कि प्रीति मुख के रास्ते से हृदय में विरायमान होती है ये एक पुरानी कहावत है कि माध्यम से प्रेम हृदय में स्थापित होता है यह रस की रीति है अतः श्री राधे बड़े उल्लास के साथ में श्री प्रिया उन प्रिया के लिए प्यारे के लिए उस समय रसोई रसोई करने के लिए प्रस्तुत होती हैं और उस समय लिम पामी चुल्लम हे श्री राधे के आप कौ मुझे आदेश प्रदान करेंगी और मैं जल्दी से चूल्हा जो है उसको लिपूंगी उस समय तो यहां पर लीला में जो है वो तो चूल्हे ही है कोई गैस तो नहीं है तो लिंबाई चुल्लुम चुल्लिम जो चूल्हा जो है उसको कब मिट्टी से लिपती हुई पोता से लिपती हुई विराजमान होंगी तत्र कटाह मच्छम आरोह आमी और उस चूल्हे के ऊपर कब बहुत अच्छा कटाह जो कढ़ाई है उस कढ़ाई को कब मैं चूल्हे के ऊपर आरोप आमी स्थापित करूंगी और आरोपित करके दहनम रचे आन दीप्तम अग्नि को सुदीप्त करके तैयार करूंगी अग्नि तैयार करके चूल्हा तैयार करके कब रख दूंगी पहले चूल्हा तैयार करने में दिल लगती थी अब तो तैयार, पर दासी जो है वो दासी को ये सेवा प्राप्त होती थी तो कब रचे आने दीप्तिम कब में चूल्हा जो है उस चूल्हे को सुल लगा करके विराजमान करूंगी और फिर राज्य खंड कदलिम सीर गोदूर्ण समाने आनी और करपूर के लिए इत्यादि बनाने के लिए नीरज खंड कदलिम सुंदर केले के जो टुकड़े हैं उन टुकड़ों को नीरज माने उनको गूथ करके उनको गूथ करके उनको मावा के साथ में बेवा के साथ में केले के जो टुकड़े हैं उन टुकड़ों को मील करके गूंज करके खंड कदलाने कर और मिर्च इंद्रशीर उचित मिर्च और खंडशीर माने कपूर इन सब चीजों को भी और गोभूम चूर्ण गेहूं का चूर्ण मुख वस्तु ने समाने आने उन, उन सब में मोमन मिलाकर के उन सब चीजों को पहले से ही तैयार करके मैं रख दूंगी और श्री स्वामी की सेवा करूंगी इस प्रकार हे श्री स्वामी क्या मुझे ये सौभाग्य मिलेगा कि मैं आपकी सेवा करूं और आप श्री श्याम सुंदर के लिए श्री यशोदा के आदेश के अनुसार सुंदर कर्पूर के लिए अमृत के लिए और बटका इनकी रचना द्रव्य से करेगी अत्यभुत जगाम यदिदम कर्पूर बटका बल आदमी ज्वान स्वस्थ मनेत तदति ब्रुवाणी पुरानी एक पद्धति रही है कि यदि कभी रसोई करते समय या किसी तरह यदि अंग का कोई भाग अग्नि से दाजी जाए तो उसे अग्नि के ऊपर सेक लेने पर दर्द तो होता है परन्तु सेक लेने पर ताप ताप को नष्ट कर देता है तो एक पुरानी प्रवृत्ति रही है कि अग्नि को अग्नि का ताप ही शांत करता है अग्नि के दाह को अग्नि का ताप ही शांत करता है तो ये बड़े आश्चर्य की बात है कि अग्नि तो जलाया और अग्नि का ताप ही शांत कर रहा है यहां पर वही कह रही हैं कि श्री प्रियाजू के हृदय में प्रियाजी के हृदय में बेराकीय अग्नि है परंतु वो अग्नि का ताप शांत हो रहा है काय से बिल रसोई करते समय जो अग्नि जली है और उस अग्नि के साथ में कार्य करने पर अग्नि कार्य करने पर श्री प्रिया का हृदय में विरह की जो अग्नि उत्पन्न हुई थी वो विरह की अग्नि उसी के द्वारा शांत हो गई तो अग्नि का ताप जैसे लोक में अग्नि का ताप अग्नि को ही शांत करता है इसी प्रकार यहां भी वि की जो अग्नि है उसको शांत करने के लिए प्यारे के लिए पाक रचना में अग्नि का जो प्रयोग किया गया वह अग्नि का प्रयोग शिवप्रिया के हृदय के ताप को शांत करने वाला है अग्नि अग्नि का ताप शांत कर रहा है एक अग्नि है विरह की अग्नि दूसरी अग्नि है रसोई में जो अग्नि पेटाई गई है उस अग्नि का ताप मानो उस विरह ताप को शांत करेगा श्री प्रिया भूल जाती है बृहताप उस समय सारा ध्यान लग जाता है कहा बुरे प्यारे के लिए सुंदर मुझे करपुर के लिए अमृत के लिए बटका इनकी रचना कर दी उसमें ही व्यस्त हो जाती अत्यद्भुतम मलयज ध्रुव से अत्यंत अद्भुत बृह अग्नि है यह बिरह अग्नि वास्तव में बड़ी अद्भुत है जो कि मलय ध्रुव से चंदन के ध्रुव लगाने पर भी जो चंदन का ताप लगाने पर तो वृद्धि को प्राप्त हो रही है कहा तो ये दशा थी कि श्री प्रिया में जब शयन कर रही थी उस समय मैं उनके श्रीअंग में चंदन का लेप लेप कर रही थी और उस चंदन के लेप से शिव का बिराह और अधिक बरहला परंतु अब उनकी बात हो रही है मलय सेक से मलयज माने चंदन उसके द्रव उसका ये पेस्ट को लगाने पर तथ्य माने अतिशय तथी माने पंक्ति माने लेप के ऊपर लेप लगाने पर भी बाबा लेप लगाने पर भी वृद्धि जगाम जो बिरहा वृद्धि को प्राप्त हो रहा था तदम बिलहा बिरहा अनल था। ये की का ओज रे बिर की अग्नि का चंदन लगाने पर तो बढ़ा बराह था परंतु उल्टी बात हो रही है कि कपूर के लिए बटका बल साध का अग्नि जब श्री राधे का कपूर के लिए बड़ा आदि बनाने के लिए अग्नि के पास में आकर के बैठी तो ये अग्नि श्री राधिका विरह उल्टा शांति को प्राप्त हो गया जो विरह पहले बढ़ाने वाला था चंदन से तो बढ़ रहा था और अग्नि से वो शांत हो रहा है उल्टी बात है ये विरोधावास यहां पर सामने दिख रहा है विरोधावास दिख रहा है कि जो विरह पहले बढ़ रहा था चंदन के द्वारा वो आज अग्नि के द्वारा उल्टा शांत हो रहा है तो साधक अग्नि आदमी ज्वान वह अः बनाने की जो अग्नि थी उस अग्नि के द्वारा स्वस्थिम अनेत शांत होकर के विराजमान हुआ तत्म्री हे श्री राधिक मैं कहूंगी आश्चर्य की बात है स्वामी जो आपका बेराज चंदन लगाने पर तो बढ़ रहा था और इस अग्नि के पास में आकर आने पर शांत हो गया क्योंकि श्याम सुंदर के लिए यहां पाक रचना की जा रही है इसलिए प्रेम के कारण वो अग्नि का ताप परम पर शांत होकर के विराजमान हुआ दोबारा सुने अत्यद्भुत ये बड़े आश्चर्य की बात है ये शिव विनोद दासी जी शिव विश्वनाथ चक्रवर्ती ये निरूपण कर रहे हैं कह रहे हैं श्री अंत में श्री किशोरी से कि हे श्री प्रियाजू जी अत्यूतम बड़े आश्चर्य की बात है कि मले द्रव सेक का द्रव आपके श्रीअंग पर लगाने पर तथ्य माने पार्थ की परत तो लगाने पर भी वृद्धि जगाम वो बिर बढ़ाहा था तब इधम बिर न लोजह यह बिरा अमल माने अग्नि उसका ओज माने बाढ़ बिरा अग्नि की जो बाढ़ आ रही थी वो बढ़ रही थी परंतु तो कपूर के लिए बटकावली जब आप कपूर के लिए बढ़ा आदि जो भोज्य सामग्री है भोग की सामग्री उस भोग की सामग्री का साधकानी साधन करने के लिए जब अग्नि का प्रयोग कर रही हैं तो अग्नि की ज्वाला से स्वस्थ अनायत वह शांत हो गया तद तीन मैं अपने आश्चर्य को कवि शिवप्रिया जी से इस तरह कहूंगी और शिवप्रिया उनका हृदय का ताप इससे शांत होकर के विराजमान होगा अर गवाम दिशमरुद्ध हरे सहांबा रावे त्युदंत मथुलम मधुपाए तत्पान समस्त अभिरे आनी ज्ञान मार्ग में अपने परतत्व को प्राप्त करने के लिए साधन बताए गए कि साधक को रज और तम इन दो वस्तुओं का त्याग करना चाहिए राजस्व तामस इन दो वस्तुओं का त्याग करके सात्विक ज्ञान को ही ग्रहण करना चाहिए परंतु प्रेम का मार्ग बड़ा अद्भुत है ज्ञान मार्ग में रज और तम ये ब्रह्म प्राप्ति में बाधक है परंतु यहां रज और तम कृष्ण प्राप्ति में सहायक है जब गोरज मोड़ती है तो रज कृष्ण प्राप्ति का दर्शन कराने का पूर्व रूप हो जाती है जब आकाश में गिरता है अंत होता है होता है तो तम कृष्ण दर्शन कराने का हेतु बन जाता है और प्रिया रज और तम की बड़ी देर से प्रतीक्षा करती है बोलो वंदे की जय तो यहां पर जगत में रज और तम निंदय होकर के विराजमान परंतु यहां पूरे मार्ग में रज ये ही परम परम बंदनीय बन करके विराजमान हो जाते हैं हे श्री किशोरी तब मैं आपसे कहूंगी कि हे स्वामी चलो चलो चलो मैं देख करके आई हूं श्री वृंदावन की ओर से रज उड़ रही है गोरज आकाश में उड़ती हुई विराजमान है रज आ गया है ये रजोगुण श्री कृष्ण का दर्शन कराएगा यहां पर अद्भुतता यही है जगत में रजोगुण परतत्व से ब्रह्म से दूर करता है परंतु यहां पर, पर रजोगुण कृष्ण से मिलाता है तो धूलिंग धूलि गवा गो गायों की धुनी दिशम अरुद्ध सारी दिशाओं को ढकती हुई विराजमान हो रही है हरे साहब उस समय हरे साह अम्मा रावे इति उदमतम अतुल मधुपाए हानि हा हम्मा हम्मा ध्वनि के साथ में गैया गायों की हम्मा ध्वनि के साथ में धूली आकाश में उड़ रही है इसलिए रावे इति उदमतम गायों की हम्बा ध्वनि हो रही है सहा अम्बा रावे जहां पर अम्बा हम्बा राव करती हुई अम्बा ऐसा कहती हुई गाय जहां आ रही हैं उनके राव को सुनकर के उदमतम असलम राव का उदंत माने जो कहानी है उदंत माने घटना स्वर इस कथा को गायों के की कथा को अतुल अतुल ये हम ध्वनि हो रही है ऐसा मधु पाये हानि हिश राधे के कव में आपको सुंदर मधु का पान कराऊंगी इस सुंदर रस का पान मधुरस का पान कब आपको कराऊंगी के रजो, रज हो रज उत्पन्न हो गई है और गायों की हम्वा ध्वनि यह प्रारंभ हो गई है। तो धूलिम गिशमु थे गायों की धूल ने आकाश को ढक लिया है और हरे है हरी की गायों ने और साहबा राव और अम्बा राग गायों का रमाने का जो राग है वह उदंतम वह उदित हो रहा है इस सूचना को उदंत मान सूचना इस सूचना को इस कहानी को अचल मधुपायानी यह कहानी या सूचना ही एक सुंदर मधुर है उस मधुपांग को कौमेश राधिके आपको पान कराऊंगी हे श्री स्वामी कब आपको पान कराऊंगी पान तत्पान संग समस्त कृत्याम और जैसे मद का पान करके कोई मदमत्व हो करके सारे कार्यों को भूल जाता है ऐसे ही रज को उत्पन्न होते हुए देख करके और हम्मा ध्वनि को सुन करके हे श्री राधिके आप भी निरस्त समस्त कृत्याम अन्य जितने भी करते हैं उन सवरों को छोड़ दोगी तुरंत छोड़ करके हाथ के काम को भी छोड़ करके आप उठे जाओगी। मैं के कोई दूसरी सखी कहेगी कि अरे सखी अभी उठने की जरूरत नहीं है श्री गुरु गोस्वामी जी ने वर्णन किया है उद्धव संदेश में इसी लीला का गैयाओं की ध्वनि कहीं दूर है अब सखी श्री प्रिया जी के काजल लगा रही है प्रिया जी कहा श्रृंगार धारण कर रही है पंत प्रिया कह रही है बोले अरे रहने दे रहने दे सखी कह अरे मैंने अपनी एक उंगली की पौरु पौरुआ के ऊपर लगी हुए काजल को एक आंख में तो लगा दिया है दूसरा तो रह गया उसको दूसरी आंख में आंस तो दू बोले कहिए ऐसा नहीं हो कि तू काजल लगाती हुई रह जाए और उधर शाम सुंदर निकल जाए इसने, सके रहने दे, रहने दे दे एक आंख में काजल लगाए रहने दे मुझे शाम सुंदर का दर्शन करने दे श्री रघ वर्णन कर रहे हैं उद्धर संदेश में बंशी ध्वनि उदय हंत माधाव पावत धूमड़े दानी नहीं गवाम लक्ष्य धूल लेखा अस्तित्व ततो तत्व स्तंभयंती शिवे उठकर के खड़ी हो गई और जो झरोखे में जाने लगी हाथ पकड़ करके को रोक रूर, रही है और कह रही है बोले अभी बाबरी श्याम सुंदर को आने में अभी बहुत देर है दूर बंशी ध्वनि उदय ये बंशी की ध्वनि को तो बहुत दूर यमुना जी के पुलन के पास में कहीं उठ रही है यहां तक पहुंचते पहुंचते तो उनको अभी बहुत देर लगेगी हंत माधव तावत अरे ऐसी दौड़ क्या लगा रही है अभी श्यामसुद को आने में देर है तेरे तिदरी के आगे तेरे गवाक्षी के आगे श्याम सुंदर के पहुंचने में अभी बहुत देर है दूर वंशी ध्वनि उदय हंत माधव तावत बोल नहीं नहीं कोई कह रहा था कि गोरज रही है गोधूली हो रही है, है। अरे बाबरी ये गोधूली नहीं है ये तो किसी ने ही घास पत्ती कोई जलाई होगी उसका धुआं उठ रहा है धूम्र दानिम नहीं गवाम लक्ष्य ते धूल लेखा ये मात्र है धुआं मात्र है जिसको तू गोरज समझ रही है अभी गायों को आने में भी देर है पहले गो गाय आएंगी उनकी धूली आएगी फिर गाय आएंगी फिर पीछे चढ़ाते हुए गायों को फिर शाम सुंदर का दर्शन होगा अभी तो बहुत देर है धूम इधानी अपने नहीं गवाम लक्ष्य ते धूल लेखा अभी गो धूलि की लेखा नहीं दिख रही है अरे विचार कर विचार कर अस्तित्व द्वारे गुरु गुरुजन दरवाजे के ऊपर ही खड़े हैं यह तू दौड़ दौड़ करके यदि गवाक्षी के ऊपर जाएगी तो कहीं वे कुत्सा नहीं करें वे क्रोध नहीं करें अस्तित्व द्वारे गुरुरतो लम्बे ताम स्तंभ अंति अरे तेरे कमर में मैंने जो नीवी बंधन किया है जो क्रधनी तेरी कमर में धारण कराई है उसके मैं कुे को लगा तो लेने दे उसको बाग तो लेने दे तेरी नीवी खुलती हुई चली जा रही है अरे अस्तित्व गोरव प्रति तो लंबे ताल स्तंभि अपनी लटकती हुई कोदनी को हाथ से कब तक पकड़े रहेगी इसको मैं बाग तो दू शिवेवीं तो बेतरसा या है देहांत आलम अरे क्षिवे अरे क्षिवे माने नशे में मत वाली मध्मत चल चल घर के भीतर चल मैं तेरा तो पूरा कर दूं को को तो तो जाऊ सब कुछ छोड़ करके एक आंख में काजल है एक आंख में नहीं है एक चरण में नू पर पहना है दूसरे में नहीं पहने हैं तब भी शिवप्रिया दौड़ करके गवाक्ष में चली जाए और गवाक्ष में जाकर के श्री श्याम सुंदर का दर्शन करते हुए विराजमान हो रही है ये रस की रीति है तो यहां पर बिल्कुल कोई लीला का वर्णन हो रही है वही वर्णन कर रही है अरे देख देख गायों की धूली रज आकाश में आ गई जगत में रज बाधक होती है यहां पर मिलन कराने वाली होकर के विराजमान हो रही है जगत में अंधकार तब कृष्ण से दूर करने वाला होता है परंतु यहां पर कृष्ण से मिलाने वाला हो रहा है और अम्बा राम हमारा भी प्रकट हो रहा है इत्युदंत मतलब मध मत पाये आनी। मैं जब आपको ये सूचना दूंगी इस उदंत के द्वारा कृष्ण आ रहे हैं इस घटना का उदंत माने इंस्टेंस ये जो घटना है इस घटना का जब मैं आपके सामने वर्णन करूंगी इस घटना को सुन करके हे श्री के नरस्त इस सूचना को प्राप्त करके आप सारे अन्य कृत्य उनको छोड़ करके तवाम उठताम उठ करके एकदम खड़ी हो जाओगी और सगणाम अभिस मैं भी अपने गढ़ के साथ में जब आप उठ के खड़ी हो जाओगी तब मैं कब आपका श्याम सुंदर के पास में अभिजार कराऊंगी और आप उस रूप माधुरी का दर्शन करोगी बिल्कुल चित्रात्मकता यहां पर प्रकट हो रही है ये चित्र अलंकार यहां पर प्रकट हो रहा है ये कवि की विशेषता है कि वो वस्तु को सामने अपने शब्दों के माध्यम से प्रस्तुत कर दे एक पेन स्केच खींच दे काव्य का एक गुण है वो है चित्रात्मकता कि शब्दों के माध्यम से ही पूरे दृश्यों को कहीं साक्षात्कार कर देना तो ये अद्भुत चित्रात्मकता यहां पर वो पूरी की पूरी घटना और पूरा घटना का जो वातावरण है उस वातावरण को एटमॉस्फेयर को योग्य प्रस्तुत कर देना ये वातावरण प्रस्तुत करना ये काव्य का सबसे बड़ा गुण जो वातावरण को नहीं नहीं करता है, है। वो प्रभाव डाल सकता का दृष्टि से वो व्यक्ति को चमत्कृत तो कर देगा परंतु हृदय को रसित करने के लिए चित्रात्मकता बहुत आवश्यक है यहां पर वो चित्रात्मकता का जो गुण है किसी वस्तु को पूरी तरह से सामने प्रस्तुत कर देना वह अपूर्व से यहां पर प्रकट हो रहा है तत्कृष्ण वर्तमिक नि, निर्वापयान बेहानल मुन्न तमते आयात बलि निगूढ़ गात्री माँ कृष्ण आह ईश्वरे कोपे आनी ऐसी स्थिति में हे ईश्वरी हे मेरी स्वामी तत्कृष्ण निकट स्थल माने आनी मैं कब आपको कृष्ण वर्तम माने कृष्ण के मार्ग के निकट लाऊंगी कभी अब ये प्रदोष नीला में श्री श्याम सिंह उनकी बैंशी बजाई है श्यामचंद्र ने और शिवप्रिया जी अभिषार कर रही हैं उस अभिसार लीला का वर्णन कर रही हैं तत्कृष्ण वर्तम कृष्ण के वर्तमान मार्ग कृष्ण के मार्ग पर निकट स्थल निकट स्थल पर आने आने कब मैं आपको लेकर के आऊंगी कृष्ण जिस मार्ग पर विराजमान हैं वहां पर मैं कब आपको लेकर के आऊंगी और निर्वाह ल मुन्नतम ते श्रीराध के आपके हृदय में जो उन्नत विराह की अग्नि उत्पन्न हुई है उसको कब मेरे निर्वाप्यामी माने शांत कर दूंगी उसको कब मैं शांत कर दूंगी आयत हाथ बल थी गात्री श्याम को आता हुआ देख करके जब आप जानबूझ करके छुपकर के विराजमान होगी अपने आप को जब आप छुपा के विराजमान होगी शाम सुंदर आ रहे हैं उनको समय का जो भाव है उस अथा के भाव को प्रकट करते हुए जब आप छिप कर के विराजमान हो जाओगी उस समय जबरदस्ती मैं आपका अंचल पकड़ के बाहर खींचूंगी आप कुंजी के पीछे किसी वृक्ष के पीछे छिप गई हो परंतु में आपका अंचल पकड़ करके बाहर आपको खींचूंगी और कहूंगी अरे सखे हे श्री स्वामी निकलो निकलो श्याम सुंदर देखो आ रहे हैं उनकी रूप माधुरी का दर्शन करना फिर तो बाद में छिपते रहो ऐसा कहकर के, के आपको कब कर? खींच करके आगे लाऊंगी आयातेश वे श्री श्याम सुंदर आ गए हैं आ गए हैं बल्ले निगूढ़ गात्री किसी स्वर्ण लता के पीछे आपने अपने आप को छुपाया हुआ है परंतु वहां से आपको आकर्ष खींच करके कब कर श्री श्याम सुंदर का दर्शन कराऊंगी और तथ्य तक तो श्याम सुंदर का दर्शन नहीं श्याम सुंदर के हाथ में आपको सौंपी जय ये, ये सखी की सबसे बड़ी जो सेवा वो सखी की सबसे बड़ी सेवा है मंजरी की सर्वोत्तम सेवा है श्री रास में या योगपीठ में श्री निकुंजेश्वरी का अभिसार कराना और श्याम सुंदर के श्रीअस्त में अपनी स्वामी को समर्पित करना यह दो सेवा सबसे बड़ी सेवा है सबसे रसपूर्ण सेवा है श्याम सुंदर के श्रीअस्त में समर्पित करना प्रिया को भी महासुख और श्याम सुंदर को भी महासुख और रास में अभिसार कराना पहले अभिसार कराना और फिर अभिसार करा करके फिर श्याम सुंदर के श्रेस्त्र में समर्पित करना तो यहां पर श्री श्याम सुंदर के अभिसार की बात को पहले कह दिए पूरी पूरे में श्लोक में कह आए हैं कि कब मैं आपका अभिसार कराऊंगे और अभिसार करा करके अब कह रही हैं कि कब श्री श्याम सुंदर के श्रेस्त्र में आपको जब समर्पित करूंगी उस समय महेश्वरी कोप यानी आप मेरे ऊपर क्रोध करेंगी और क्रोध करके अपने हाथ में आपने जो कमल कली ले रखी है उस कमल कली से मेरा कब आप तारम करेंगे क्यारी मरे रहने, रहने रहने ऐसे मुझसे मेरा तारन करती हुई कब आप विराजमान होंगे क्यारी रहने दे कृष्णवर्तमन परम परम दुर्भ ये श्री श्याम सुंदर का प्रेम है कृष्ण वर्तम का एक अर्थ होता है अग्नि और कृष्ण का मार्ग या अग्नि एक अर्थ हुआ अग्नि दूसरा हुआ कृष्ण का मार्ग परंतु कृष्ण मार्ग जिस पर आप प्रेम के मार्ग पर चल रही है ये प्रेम का मार्ग बड़ा अग्नि के समान ही मार्ग है कृष्ण वर्त्म ये प्रेम का जो मार्ग है ये अत्यंत अत्यंत कृष्ण वर्तन होकर के अग्नि का मार्ग होकर के ही विराजमान है कठिन है प्रेम अन्यता तन मन रहा एक ठोर और भवन के भी मूर्त ही हो तो और की और ये जहां से शब्द में जरा सा अंतर हो जाए तो और का और हो जाए यह कठिन है रसिक अन्यता रसिक अन्यता अत्यंत कठिन है तन मन रहा एक तन और मन एक जगह पर ही रसकों के सर्वदा लगे रहते हैं एकाग्रता उनकी कभी छूटती नहीं है जैसे राई के भी चलत भी राई का जो चल चलना है ऐसा होने पर भी होत तो और की ओर, पूरा साखी है कि कठिन है रसिक अनन्न्यता तन मन रहा एक राई के भी चलत भी राई के मात्र भी यदि इधर तो हो जाए तो होत और की ओर ये और का और कहीं हो जाए तो ये वास्तव में कृष्ण वर्ष में ही है माने अग्नि का मार्ग ही होकर के विराजमान है चढ़ो मोम मौ, तोरंग को और अग्नि के बीच में होकर के जाना मोम के घोड़े के ऊपर बैठ करके अग्नि के बीच में जाना यह श्री प्रेम की एक विशेषता रसकों ने निर्पण किया तो कृष्ण वर्तम निकट स्थल माने आनी ऐसा जो कठिन प्रेम का मार्ग है जो केवल आप में ही संभव है हे श्री स्वामी कब मैं आपको उस मार्ग में ले जाऊंगी कृष्ण के मार्ग में ले जाऊंगी निकट स्थलम तो कृष्ण जिस मार्ग पर हैं अथवा जो मार्ग अग्नि की तरह से अग्नि पथ करके जो मार्ग विराजमान है परम कठिन है इस मार्ग में श्री कृष्ण के पास में कब मैं आपको ले जाऊंगी और पे तुम्हारे उन्नत उसको कब शांत करूंगी आयत तो बल बल्ले निगूल गात्रि और जब तुम अव्यथा धारण करके किसी लता के पीछे छिप रही हो उस समय मैं बलपूर्वक आपके अंचल को खींच करके लता से आपको बाहर खींच करके लाने का प्रयास करूंगी आकर्ष और मयेश्वर को पे आनी और जब बाहर ले आओगे तो भीतर ही भीतर पाप आनंदित हो रही हो और ऊपर से मेरे ऊपर क्रोध कर रही हो कि क्यों मुझे शाम सुंदर के सामने ले आई ऐसे अव्यथा अविथा कहते हैं मन में कोई अलग भाव और व्यवहार में कोई अलग भाव उसका नाम है अव्यथा उस अव्यथा को अव्यथा भाव को अव्य नाम करके जो भाव है उस भाव को संचारी भाव को कहीं प्रकट करती हुई कब मैं विराजमान होंगी आपको क्लोजेस करूंगी श्री कृष्ण दिन मधदास पद्म तद तो चंद बिकसत स्मित धारे वो संजीवयान मधुम निम्जयामी श्री कृष्ण दिन मधुलेहदास्य पद्म आघ्रापयामी श्री कृष्ण के नयन भ्रमर कृष्ण के रूपक है कृष्ण के नेत्र हो गए क्या मधुलेह मधुले माने भौरे कृष्ण के नेतृत्व तो हो गए भौरे और भवद आस्य पद्म आपका मुखो हो गया कमल तो आपके मुक्कमल के ऊपर श्री कृष्ण के नयन भ्रमरों को कब मैं केंद्रित करूंगी श्री कृष्ण दिख मधुलेहो भवदास्य पद्म पद्म आग्रह पे आम कृष्ण के अः नयनों को नयन भ्रमरों को आपके मुक्कमल का पान कब करूंगी अपनयान आन, अपनयानी त्रिशन चकोरी और आपकी दृष्टि रूपी चकोरी उसकी त्रिषा को कृष्ण का मुखचंद्र का दर्शन करा करके कव में तृप्त करूंगी तुम्हारे नयन है चकोरी श्याम सुंदर का मुख है चंद्रमा उस मुख चंद्रमा का दर्शन करके आपके नयन चकोरियों को कव शांत करूंगी श्याम सुंदर के नेत्र है भोरा आपका मुख है कमल कब उसका पान कराऊंगी श्याम सुंदर का मुख है चंद्रमा आपके नयन है चंद्रमा और आपके नयन हो गए चकोरी उस चकोरी को श्याम सुंदर के मुख का कब में पान कराऊंगी तब भक्त चंद्रिक्स स्मृत धारे ऐ संवयानी और श्री श्याम सुंदर के मुख चंद्र से <coughs> विकसित होने वाली जो मंद मुस्कान रूपी जो धारा है उस धारा के द्वारा संजीवयामी कब मैं आपको तृप्त करूंगी ने निमज्जे निम्जेमी और मधुरमा में कब डूबूंगी रूप कलंका का बड़ा सुंदर प्रयोग है दोबारा सुन ले श्री कृष्ण दिन मदले हो श्री कृष्ण उनके नेत्र द्रक ही मधुलेह माने भोरा है और भवद आशी पद्म आपका श्रीमुख वही कमल है जिसको आग्रह पे जिसका मैं पान कराऊंगी तम तरक् चकोरी तुम्हारी आंखें अत्यंत प्यासी दृक्चकोरी हैं उन दृक्चकोरी को तद भक्त चंद्र विकसक श्याम सुंदर का श्रीमुख है खिला हुआ पूर्ण चंद्रमा उस चंद्रमा की स्मत धारे धारा से मैं जीवित कराऊंगी उस चकोरी को जीवन प्रदान कराऊंगी और मधुरम ने मधुरमा में कव मैं डूबूंगी इस प्रकार कब मुझे वो अवसर मिलेगा जबकि मैं आपके इस रूप का दर्शन करते हुए विराजमान होंगी और आपको परम परम आनंदित करूंगी तो इस प्रकार श्री श्याम सुंदर की हस्त में समर्पित करना और अभिषार कराना ये सर्वोत्तम जो सेवाएं हैं उन सर्वोत्तम सेवा को यहाँ प्रस्तुत करते हुए विराजमान होते हैं की जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय निताय गौ